अंतिम पंक्ति को हम पुनः बोले गए विद्या है ना इसमें पहला अर्थ क्या का ब्रह्म है ना विद्या से परमात्मा को प्राप्त करता है दूसरा अर्थ विद्या से मोक्ष को प्राप्त करता है दोनों बताया था ना अस्त्र यहाँ पर ये क्या, किसका नाम था ब्रह्म सिद्धिकार का था ना, ना। पांच सिद्धियां है, पांच हैं शांक सिद्धांत में पांच ग्रंथ हैं सिद्धि नाम के अद्वैत सिद्धि ब्रह्म सिद्धि स्वराज्य सिद्धि बोला मैंने स्वराज्य सिद्धि सिद्धि नाम के पांच ग्रंथ है उनके यहाँ जैसे अद्वैत सिद्धि ज्यादा प्रसिद्ध है ऐसा तो ये ब्रह्म सिद्धि का रहसा अर्थ करते है की वो कर्म से मोक्ष नहीं होता है कर्म से क्या होता है जन्म और मृत्यु होती रहती है इसलिए वे ऐसा अर्थ करते हैं कि अविद्या से मृत्यु को प्राप्त करके स्थित है अविद्या से मृत्यु को प्राप्त करके स्थित लोग ये किसका से करते हैं अविद्या मृत्यु तीर्थवा का हो गया प्राप्त स्थित का ध्यान हो गया है ना तो अविद्या से मृत्यु को प्राप्त करके स्थित है स्थित लोग विद्या से मृत्यु प्राप्त करते हैं स्थित लोग विद्या से मृत्यु प्राप्त ऐसा व्याख्यान करने वाले कौन ब्रह्म सिद्धि तो अब यहाँ पर देखेंगे आप कि ये जो व्याख्यान है ये ऐसा तीर्थवा का एहसास होता है क्या प्राप्त इसे नदी का तरण कर दिया नदीम तीर्थवा नदी को पार करके तो उसका नदी को प्राप्त करके है क्या नहीं।, नहीं है ना तो ऐसा व्याख्यान करने वाले निराबाधम करते बिना बाधा अपनी के अपनी अविद्या के द्वारा स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त करके स्थित है मतलब कि वो ये व्याख्यान ठीक है क्या इन लोगों का नहीं नहीं है ना तो ये लोग अपनी अविद्या के द्वारा अपने अज्ञान के द्वारा स्वयं मृत्यु को प्राप्त करके स्थित है कैसे ये व्यंग है समझ लेना तो ये व्यंग है की पद और वाक्य की अनुकूलता स्वार अनुकूलता पद और वाक्य की अनुकूलता उंगणम छा और उंगण को अच्छा विस्मृत नहीं है परस्मृत है अच्छा अच्छा तो स्मृत कर, इस कर से स्मरण करके से ठीक से विचार करके ठीक से विचार किसका विचार है पद पद और वाक्य की अनुकूलता का स्वारसम का पद के साथ वाक्य के साथ दोनों के साथ है कि पद और वाक्य की अनुकूलता का ठीक से विचार करके जब ठीक से विचार करेंगे तब क्या होगा कि अर्थ ठीक होगा और उप्रिंघ तो हम आगे बताएंगे पद और वाक्य की अनुकूलता और उप्रंघन का सम्यक विचार करके जब विचार करेंगे तो अच्छा ठीक लगेगा नहीं। नहीं। तो लगेगा कि इनकी समझ ठीक नहीं है इनकी अब इनकी ऐसी अज्ञान है की समझ नहीं पा रहे तो इनका ठीक से विचार करके अपनी अविद्या से ये लोग मृत्यु को तो प्राप्त करके ठीक है लग गया अब पद और वाक्य की अनुकूलता तो आप समझ गए ना अब रही बात उप्रंघ इसका ठीक से विचार करेंगे तो क्या लगेगा इनकी इन, इन, इनको ठीक ठीक शास्त्र का ज्ञान नहीं है नहीं। इनकी और के के के पद और वाक्य की अनुकूलता मतलब पद का अनुकूल अर्थ है ऐसा तीरसवा पद का अनुकूल अर्थ प्राप्त है क्या नहीं। नहीं। नहीं। वाक्य मतलब अभी प्रया मृत तीर्थ बना लो है न पद और वाक्य की अनुकूलता तथा उभ्रंगण का विचार करके अपनी अविद्या से स्वयं मृत्यु को प्राप्त करके स्थित है ऐसा एक व्यंग है अब इसमें जो पद और वाक्य की अनुकूलता समझ जाएंगे और उप्रिंगण वाली बात अभी आ रही है है ना? का पद और वाक्य की अनुकूलता का संयक विचार करके तथा उप्रिंगण का संयक विचार करके ठीक है अब देखो उप्रिंगण देखेंगे आगे दिया हुआ पुस्तक में तो इसमें उपरंगण में एक शीर्षक दिया है विद्या और कर्म में अंगांगी भाव सिद्धांत में माना जाता है ना अभी है नंगांगी भावे विद्या अंग कर्मणो शीर्षक ठीक बनाया नहीं, शीर नहीं है चलो बाद देखेंगे एक वाक्य हम अनुसंत वैष्णव पुराने यही वाक्य वैष्णव पुराण में संलग्न है वैष्णव पुराण कारण विष्णु संबंधी पुराण अर्थात विष्णु पुराण ठीक है, है? यही वाक्य विष्णु पुराण में संलग्न है स्थित है यह वाक्य ही ऐसा करना क्या यह कौन जो नीचे दिया हुआ है कौन सा वाक्य नीचे वाक्यज लगाइए इज सोपी सुबह यज्ञ ज्ञान व्यवस्था ब्रम विद्या तरतु मृत्यु अविद्या ज्ञान वेपास ज्ञान व्यापारिया वे करते हैं क्योंकि शास्त्र जन्य ज्ञान वाले शास्त्र जन्य ज्ञान कैसा होता है शास्त्र को पढ़कर शास्त्र जन्य ज्ञान कैसे होता है शास्त्र को, को पढ़ तो पढ़कर करके जो ज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं परोक्ष शास्त्र जन्म और वो शास्त्र जन्म ज्ञान कैसा होता है परोक्ष परोक्ष होता है ना जैसे पढ़ करके ब्रह्म विद्या को सुनकर जान लिया सुन करके जान लिया तो परोक्ष ज्ञान हुआ ना अब सात जब पढ़ेंगे तो सब तो कुछ ठीक ठीक मालूम हो जाएगा विद्या मालूम हो जाएगी कर्म मालूम हो जाएगा अंगा विभाव मालूम हो जाएगा सब मालूम हो जाएगा तो सह से लेना है राजा तो के सी ध्वज ज्ञान सात ज्ञान वाले राजा के सी ब्रह्म विद्या मधिष्ठा है अर्थ है कि ब्रह्म विद्या को लक्ष्य करके ब्रह्म विद्या को तो सात जन्म ज्ञान हो गया उनको अब उनको अब लक्ष्य किसको बनाया उन्होंने अब ब्रह्म विद्या को लक्ष्य करके क्या किया तो देखिए ब्रह्म विद्या को लक्ष्य करके अविद्या अविद्या से मृत्यु का तरण करने के लिए है ना अविद्या से मृत्यु का अतिक्रमण करने के लिए तो अविद्या के ब्रह्म विद्या के विरोधी ब्रह्म विद्या के प्रतिबंध कर्म बताइए जब ब्रह्म विद्या को लक्ष्य किया है तो ब्रह्म विद्या की निष्पत्ति कैसे होगी उन उन कर्मों कर्मों का का नहीं नहीं, नहीं। उन कर्म कर्म हो जाएगा प्रतिबंधक जब निवृत्त हो जाएंगे प्रतिबंधक कर्म जब निवृत्त हो जाएंगे तो प्रतिबंधक कर्म की निवृत्ति किससे होगी कर्मो ऐसी कर्मो नहीं होगी मृत्यु का क्या अर्थ है कि ब्रह्म विद्या के प्रतिबंधक कर्म में या ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के प्रतिबंधक कर्म ये बताया तो अविद्या कर्म से ब्रह्म विद्या के प्रतिबंधक कर्मों का अतिक्रमण करने के लिए ब्रह्म विद्या के प्रतिबंधक कर्मों का अतिक्रमण करने के लिए यज्ञान यज्ञान याज इसका हुआ बहुत से यज्ञों को किया याज करके किया बहुत से यज्ञों को किया दोबारा लगाना ज्ञान वे अभी शास्त्र जन्म ज्ञान वाले राजा कैसी ध्वज ने भी ब्रम्ह विद्या मधिष्ठाए ब्रह्म विद्या को लक्ष्य करके अविद्या मृत्यु तर कर्म से ब्रह्म विद्या के प्रतिबंधक कर्मों का अतिक्रमण करने, कर्म करने के लिए जाएगा कि अविद्या से मतलब कर्म से मृत्यु का अतिक्रमण करने के लिए सुबह से यज्ञों को किया तो कि, किसको लक्ष्य बनाया इन्होंने? बताइए लक्ष्य किसको बनाया नहीं लक्ष्य क्या ब्रम विद्या कर रहे ब्रह्म विद्या को लक्ष्य करके लक्ष्य क्या था इनके और ब्रह्म विद्या को लक्ष्य करके किया क्या कर्म है ना सुबह आज की बहुत से यज्ञों को किया यज्ञ कर्म है न तो बहुत से यज्ञों को किया यज्ञ तो कर्म है तो क्यों किया कर्मों को जब लक्ष्य ब्रह्म विद्या है तो कर्म को क्यों किया बोलो मृत्यु से तरने के लिए मृत्यु से मृत्यु से तरने के लिए तो मृत्यु को कैसे तरेंगे कर्म से है ना तो कर्म से मृत्यु का अतिक्रमण होने पर ब्रह्म विद्या हो जाएगी क्या नहीं कैसे नहीं मतलब मतलब ब्रह्म विद्या तो तो शुरुआत हो जाएगी न हाँ। शुरुआत तो की जा सकती है ना मतलब कर्म से मृत्यु का अतिक्रमण होने पर ब्रह्म विद्या का अनुष्ठान तो किया जा सकता है क्यों क्यों कर्म करने से क्या होगा मृत्यु का अतिक्रमण होगा मृत्यु का अतिक्रमण होगा तो मृत्यु का क्या है यहाँ पर करूं। तो हाँ। तो जब ब्रह्म कर्म होंगे तो ब्रह्म विद्या निस्ट, हाँ? तो तो तो क्या मालूम होता है की यहाँ पर देखेंगे तो ये अविद्या से मृत्यु को प्राप्त करके स्थित हुए असा जो ब्रह्म सिद्धि का अर्थ करते हैं विष्णु पुराण से विपरीत है की नहीं है तो भाई ब्रह्म सिद्धिकार ने क्या किया था अविद्या कि से, से मृत्यु को प्राप्त करके स्थित हैं तो क्या वो अविद्या वो मतलब मतलब मृत्यु को प्राप्त करके स्थित रहने के लिए मृत्यु को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कर्म किया है क्या है के लिए है। इसका मतलब वो जो ब्रह्म सिद्धिकार का जो व्याख्यान है वो उंगण वचन से विपरीत है कि नहीं? नहीं तो का विचार करेंगे ना प्रसिद्ध करता ठीक से विचार करके जब ठीक से विचार करेंगे तो क्या मालूम हो जाएगा कि अपनी विद्या से स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त करके हम लोग स्थित यही मालूम हो जाएगा ना विचार करेंगे तो नहीं करेंगे तो नहीं मालूम होगा यही ये वाक्यक्य में यह वाक्य ही है ना यह वाक्य ही विष्णु पुराण में संलग्न है विष्णु पुराण में पठित है तुमिशा इसे ले लेना अभिध्यांचा, अभिध्यांचा, जो गया ठीक है और यहाँ पर अविद्या शब्द प्रकरणाद कर रहे प्रकरण के अनुसार जो प्रकरणी कर्म का आया था न है औचित्या और औचित्य से मतलब युक्ति से प्रकरण से हो युक्ति औचित्य से युक्ति प्रकरण से और युक्ति से विद्या के अंग कर्म को विषय करने वाला है विद्या के अंग कर्म को करने विद्या के अंग कर्म को विषय करने वाला है मतलब विद्या के अंग कर्म कौन कहने वाला है वाक उत्तर अविद्या शब्द कौन कहने वाला, वाला, था? था वाला है विद्या इस मंत्र में अविद्या शब्द प्रकरण से तथा युक्ति से विद्या के अंग कर्म को कहने वाला है विद्या के अंग कर्म को विद्या के अंग कर्म को विषय करने वाला है मतलब विद्या के अंग कर्म कारष्यकार ने कहा है इसी भाषण में जाता है भाष्यकार कहा है तो शब्द आगे लिए जा रहे है ना हाँ आगे जो है अत्र विद्या शब्द है ना अत्र विद्या में अविद्या शब्द से कहा गया क्या है वर्णाश्रम विहित कर्म है लग गया मृत्यु तरणो उपाय तया की मृत्यु तरण के उपाय रूप से मृत्यु के अतिक्रमण करने के उपाय रूप से क्या ज्ञात हो रही है मंत्र में अविद्या है ना कि मृत्यु तरण के उपाय रूप से प्रतीत होने वाली अविद्या क्या है कर्म कर्म ही है लिखा है ना और कैसा कर्म है विद्या और विद्या से इधर कैसा कर्म भीत कर्म विद्या कर्म विद्या से भिन्न बीहत कर्म ही है अविद्या होगा विद्या से भिन्न है ना नु सम है न विद्या विद्या तो विद्या का और अर्थ क्या विद्या से भिन्न विद्या से भिन्न तो विद्या से भिन्न क्या हुआ गलित कर्म है कैसे कर्म जैसे जैसे कर्म नहीं जैसे कर्म विधान किया गया है लग तो ये पंक्ति किसकी है भाष्यकार की है ये दो पंक्तियाँ होगी ना इच इटी चाह यहाँ चा, चा लगाया है ना तो चाह कय कहाँ करेंगे पहले इसी के बाद में चाह मृत्यु तरणो उपाय दया प्रतीता विद्या विद्य कर भाष्यकार अब ये वास्तविक ने कहा है तो उसी अभिप्राय को स्वामी ने किन शब्दों में कहा तो अविद्या शब्द प्रकरण औचित्यादा वैसे हम ऐसा समझते हैं एक ऐसा इसलिए वाक भाष्यकारी ऐसा भाष्यकार ने कहा है कैसा विद्या शब्द प्रकरणा कौचित क्या अच्छा, विद्यान विद्यांग विषय ऐसा किसने कहा है और किन शब्दों में कहा है वो शब्द तो आगे दिए हैं ऐसा माना है भी ऐसा इस पाठ को भी ऐसा ही माना गया है अच्छा और हम ऐसा समझते थे भाई हमारा अभिप्राय ये था कि विद्यान करण या। विषय यहाँ विषय करके एक पहला वाक्य पूरा कर दिया जाए ठीक है ना और बाद में जो है ना कि क्या कहा जाए बि, कर्मीचा अच्छा नहीं ठीक है जैसा है क्योंकि फिर एक अधिक पड़ जाएगा तो जैसा कहा है जैसा पहले बताया गया वही ठीक है जैसा ठीक है एक ठीक है, थीक है। नहीं। नहीं। अब बता देंगे जो हमने कल कहा था कृपा जी महाराज का दो तीन लाइन देख लू ना बताएंगे अब ध्यान देना तो ना विद्या अविद्या तो यहाँ पर नए नए समास है ना तो न के द्वारा किसका निषेध हो रहा है विद्या का किसका निषेध हो रहा है एक वाक्य पर ध्यान देना कोई कहे अब्राह्मण माने क्या कहा ब्राह्मण से भिन्न क्या कोई गधा सुमर को लेके जाओगे एक पत्थर को लेके तो नहीं जाओगे किसको किसी मनुष्य को भी ले जाओगे छत्र आदि के भी तो अब्राह्मण माने जो है यहाँ नए जो है ना लगा है ना तो, तो, तो ये ब्राह्मण का निषेध करते हुए ब्राह्मण से भिन्न का ही बोल ब्राह्मण से ब्राह्मण से भिन्न ब्राह्मण के समान ब्राह्मण के समान मनुष्य के समानता है ना छत्री आदि भी ऐसा बताए ब्राह्मण माने जब कहा जाए तो वहाँ पर ब्राह्मण से भिन्न कोई ईट पत्थर को नहीं लाया जाएगा ब्राह्मण से भिन्न में छत्री आदि मनुष्य लाए जायेंगे है समानता भी है ना बताई सुनिए तो उसी तरीके से यहाँ पर न्याया है तो वो नया जो है निषेध कर रहा है विद्या का और विद्या से भिन्न विद्या के समान समानता कैसे अनु कैसे समानता तो जैसे है ना ये कर्म को कहता है विद्याशन अयम अविद्या शब्द अयम अविद्या शब्द विद्यान यह अविद्या शब्द विद्या का निषेध करती होंगे क्या कहेंगे अयम अविद्या शब्द या अविद्या का विद्या का निषेध करते हुए विद्या का निषेध करते okay. हुए ये देखेंगे आगे का थोड़ा पाठ आसन्न तदनंतर वृत्ति रंग करम विषय मिल गया hmm. आसन्न तदंतर वृत्ति ही रंग करम विषया hmm. पहले इसको देख लो और बीच में जो तो दृष्टांत लिखा है उसको बाद में देख लेना क्या दृष्टान्त थोड़ा देख लो क्षत्रियदि विषय अब्राह्मण शब्द आदि जैसे छत्री आदि का बोध कराने वाले अब्राह्मण शब्द आदि की तरह छत्री का बोध कराने वाले अब्राह्मण शब्द की तरह क्या छत्री का बोध कराने वाले ब्राह्मण शब्द की तरह इसी तरह आदि से कर लेना है ना छत्री आदि का बोध कराने वाले अब्राह्मण शब्द आदि की तरह यह अविद्या शब्द यह अविद्या शब्द विद्या का निषेध विद्या का निषेध करते हुए अब किसका बोध कराता है तो यह आसन तदंतर भक्ति लिखा हुआ है टिप्पणी में चलेंगे चार नंबर ये टिप्पणी कर कहते हैं कि क्या कहते है हैं यहाँ पर आसन में अच्छा देखते आसन तदन्य वृत्ति यदि ऐसा है तो क्या होगा आसन हाँ ठीक है आसन में तदन्य वृत्ति ही अंग करो विपया इत का साधु साधु का से उचित आप ऊपर से मिलाइए आप मूल में क्या है आसन तद अनंतर वृत्ति ही और ये कहते आसन तद तदन क्या है वहाँ तद अनंतर वृत्ति तो कहते हैं ये पाठ ठीक है यदि ये ठीक है तो इसी को रखना चाहिए तो ऊपर से हटा देना चाहिए वो, जब ठीक नहीं तो रखना भी नहीं चाहिए था ये पाठ भेद कैसे हो जाते हैं पहले जो है ना किसी ने किसी ने लिखा तो लिपि में।, में लिख दिया अब उसको देख करके ही तो उसका तो होती नहीं थी तो लोग कितना परिश्रम से पढ़ते रहते तो में सोचो है सबको अपनी अपनी किताब पहले लिखनी पड़ेगी तब नहीं पढ़ना पड़ेगा <laughs> <laughs> तो उसी में जो है गड़बड़ हो जाता होगा किसी का तो फिर यदि मतलब यदि मान लीजिए पुरानी लिपि का कुछ अच्छा बोली की कहीं ठंडी हो गयी कुछ हो गया तो उसके समान पाठ मान करके कुछ लोग भी देते होंगे और कहीं फिर पुराना पाठ मिल गया तो दो पाठ शुरू हो गए ऐसा कुछ रहता होगा कारण उसका नहीं <laughs> नहीं तो फिर <laughs> अच्छा चलिए आगे उसको पाठांतर में दे सकते थे कैसे देखना पे आसन वृत्ति ये मूल वाला पाठ दिया है ना इसको कुछित नाम से दे रखा है बल्कि यही मूल पाठ है ना यहाँ ये कुछ से नहीं देना चाहिए। कहीं पर आसन करते, करते कहीं पर आसन करो चाह है ना आगे चाह अन्यत्र अंतरंग करो विषया और अंतरंग कर विषया इति पाठक दृष्टम ऐसे दो पाठ देखे गए ऐसे दो पाठ देखे गए तो, तो दो पाठों में क्या है पहले दो पार्ट जो दिए ना टिप्पणी में बाद में तो एक में क्या है अनंतर शब्द है दूसरे में क्या शब्द है अंतरंग है ना पहले वाला छोड़ दो तो टिप्पणी था बाद वाले दो में इति पाठक जो हम दृष्ट में से दो पार्ट देखे जाते हैं तो अनंतर और अंतरंग इन दो शब्दों का अगति प्रयोजनत्वा अति प्रयोजन न होने से अति प्रयोजन न आद्रित्व की आदर नहीं है अनंतर और अंतरंग इन दो शब्दों का अति प्रयोजन न होने से आदर नहीं है किसका आदर नहीं है पाठद्वय का दोबारा लगाओ कहीं पर आसन तरतर वृत्ति चा? क्या मिल जाएगा अन्य तंत्र कर विषया इस प्रकार देखे गए दो पाठों का इस प्रकार देखे गए दो पाठों का न आद्रित आदर नहीं है दो बातों का आदर नहीं क्यों नहीं है क्योंकि अनंतर और अंतरंग्रयोजन नहीं है अति नहीं नहीं।, नहीं है मतलब हुआ। अब आदर किस पाठ का है तो बोलो कौन सा है आसन्न व्यक्ति अन्य अब इसके अनुसार घटाइए तो जो अविद्या शब्द है ना तो अविद्या शब्द पहले आ लगा हुआ है ना आ तो ये करने से बनता है ना ना विद्या न्या को हो जाता है व्याकरण की से ना को क्या हो जाता है नोबो नया लग जाता है तो आसनों का अर्थ है कि निकट विद्यमान जो विद्या शब्द किसके जो आरोप आसन में क्या है आसन में कहा निकट विद्यान अविद्या में आज से निकट विद्यमान कौन सा शब्द है विद्या विद्या मुझे ना यहाँ पर नए से निकट विद्यमान जो विद्या शब्द क्या विद्यमान है विद्या शब्द तो अभी आसन्या का अर्थ हो गया ना आसन्या तदन्य वृत्ति को समझे ना यहाँ पर अब किसको समझाते हैं आसन में और तदन वृत्ति तो आत्मनिकार का जो विद्या शब्द है और तदर्थ का अर्थ हुआ उस विद्या शब्द का अर्थ विद्या शब्द का विद्या शब्द का अर्थ क्या हुआ उपासना या विद्या अर्थ में अंतर समझते हो जो मुँह जो कान से मुह से बोला जाए और कान से सुना जाए जो कान से सुना जाए वो क्या होता है शब्द जैसे पुस्तकम जो आपने सुना वो क्या है शब्द है और ये क्या है तो शब्द अर्थ अलग अलग हो गया ना अर्थ का वो वो होता है है ही तो लगाइए निकट निकट ये समझना जो विद्या शब्द हाँ निकट जो विद्या सब्द है, उसका अर्थ है उसका अर्थ है ठीक है तो ये, ये कि ये किस टिप्पणी के किस शब्द का हुआ आसन का किस कर्द हुआ और फिर आसन के बाद में क्या है तरण ना तो ठीक अच्छा। है ठीक है तो आसन का लेना आसन विद्या यही आसन ले तदम्य का अर्थ है कि तदर्थात अर्थात अन्य का क्या अर्थ है उसके अर्थ से अन्य उसके अन्य। किसके अर्थ ऐसी अन्य विद्या शब्द के अर्थ से अन्य किसके के से कौन है, कर्म तो अब ध्यान देना तो तद अर्थात अन्य स्वीन उसके अर्थ से अन्य अन्य के लिए लिखा आगे यज्ञादी कर्मणि अन्य कौन हुआ कर्म कौन से कर्म यज्ञादी कर्मी और वे कर्म कैसे है विद्या के अन्य विद्या के अंगारा लगाओ टिप्पणी टिप्पणी के शब्दों पर ध्यान देंगे आसन तदन वृत्ति अंग करो विधया यही है ना तो आसन तदन वृत्ति आसन से क्या लेंगे? आसन में जो विद्या शब्द आसन में जो विद्या तो आसन का अर्थ हो गया और आसन इत देना तो तद अर्थ हो गया तद अर्थात तद अर्थ, तक क्या हुआ विद्या शब्द के अर्थ से और तदन्य का अर्थ हुआ विद्या शब्द के अर्थ से अन्य विद्या शब्द के अर्थ से अन्य अन्य कौन है कर्म और वृत्ति का अर्थ है वर्ष के वृत्ति का क्या अर्थ है तो आसन तदन वृत्ति का आसन में जो विद्या शब्द उसके अर्थ से अन्य विद्या के अंगभूत या विद्या के अंग यज्ञादि कर्म में है यज्ञादि कर्म में कौन है बताओ थोड़ा कर्म हाँ यज्ञादि कर्म में कौन है कर्म में मतलब यज्ञाधि कर्म में है मतलब कर्म का भूत है तो यज्ञाधि कर्म में कौन है विद्या शब्द है वहाँ पर बताइए बताइन जो विद्या शब्द उसके अर्थ से अन्य विद्या के अंग भूत यज्ञादि कर्म में है कौन है विद्या शब्द है अच्छा अब देखना मूल में एक बार और अंग कर्म जैसे टिप्पणी में है कि नहीं है तो अंग कर्म जैसे करते हैं कि अंग कर्म का बोध है अंग कर्म का बोड़ा. अब दोबारा लगाइए ऊपर ऊपर लगाइए टिप्पणी को जोड़ कर ऊपर चलिए छत्री आदि का बोध कराने वाले अब्राह्मण आदि आदि का बोध कराने वाले अब्राह्मण शब्द आदि की तरह छत्री यदि कहा जाए अक्षत्रीय माने तो किसको लाओगे वैश्य को लाओगे या ब्राह्मण को लाओगे किसी को लाओगे ना किसी को ऐसे ही तो समझ लेना ब्राह्मण शब्द है तो अक्षत्रीय अवैश शब्द असूद शब्द ऐसा कुछ हो जाएगा है ना तो क्षत्रिय आदि का बोध कराने वाले ब्राह्मण शब्द आदि के समान अयम विद्या शब्द या अविद्या शब्द विद्या का निषेध करते हुए विद्या का निषेध करते विद्या के अंग कर्म में है अंगभूत भूत अर्थात अंग कर्म का बोध कराता है अंग करो किसी है ना तो क्या कहेंगे अर्थात अंग कर्म का है अंग कर्म का मतलब विद्या के अंग यज्ञादी कर्म में है अर्थात वो अंग कर्म का बोध कराता है लग जाएगा एक बार बता किस को किस शब्द टिप्पणी वाला पाठ लगाना है है ना आसन से लेना है कि आसन का अर्थ है निकट जो विद्या शब्द अद्या में आज निकट कौन सा है विद्या विद्या शब्द है है ना? तो अब आसन का अर्थ हो गया विद्या शब्द और फिर तब से ले लेना है क्या उसका अर्थ तब से क्या लेना है उसका आगए। किसका अर्थ है विद्या शब्द का या आसन या आसन से ही ले लो विद्या शब्द का अर्थ ऑफिस तब से कोई पहले वाला पकड़ दो ले लो विद्या शब्द कार तो शब्द क्या पकड़ेंगे उसी को विद्या शब्द के अर्थ को और विद्या शब्द के अर्थ से अंग कौन हो गया कर्म तो कर्म में है कर्म में वृत्ति करते है कौन है अविद्या शब्द अविद्या शब्द कौन है अविद्या शब्द अर्थात अंग कर्म का बोध कराने वाला है अंग कर्म का बोध कराने वाला लग जाएगा किसका अंग ब्रह्म विद्या कौन कर्म तो उसका विषय से बोध कराने वाला है कौन बोध कराता है अविद्यावा भाव है केवम चलिए तपो विद्या करो वो तपसा कल मत अंति विद्या मनुस्मृति है तपो विद्या की ब्राह्मण के लिए यहाँ तप और विद्या दोनों वायी ब्रह्म विद्या है गई की नहीं आ गयी तो विद्या के कारण यहाँ पर मुख्य लेना है क्या लेना है मुमुक्षु ही विद्या होता है उभु निश्रेयस करो निःश्रेयस करो उभ उभु निश्रेयस् करो दोनों कल्याण करने वाले है दोनों अच्छा तप और तपा चा विद्या उभ तप और विद्या दोनों मुमुक्षु का कल्याण करने वाले है कैसे तपता कलमसमती तब से पाप नष्ट होते हैं तब से तब से पाप नष्ट होता है की या पाप को नष्ट करता है होगा नब से पाप को नष्ट करता है कौन नष्ट करता है विप्र देनौ? है नब से पाप को नष्ट करता है और विद्या अमृतम असूते विद्या से मोक्ष को प्रश्न करता है तो ये भी मनुस्मृति क्या है इसी श्रुति का उप्र है किस श्रुति का अविद्या अविद्यार्थवा मृत मे इसी का उप्रंगण विष्णुपुर था उप्रंगण मनुष्णु इत्यादि अपि भवेयु इत्यादि वचन भी सुसंगत हो जाते हैं ऐसे हो जाते हैं सुसंगत हो जाते हैं ऐसा तो अभी मतलब ये है कहने का कि प्रतिबंधक कर्म में जो ब्रह्म विद्या के प्रतिबंधक कर्म है उनके रहते ब्रह्म विद्या हो पाएगी नहीं हो पाएगी इसलिए क्या है कि प्रतिबंधित कर्मों की निवृत्ति के लिए था। था। क्या करना पड़ेगा सिद्धांत में ऐसा मानते हैं ना कि जब तक अंताकरण की शुद्धि न हो तब तक कर्म करें और नहीं जब तक क्या है कि ब्रह्म जिज्ञासा न हो तब तक कर्म करें और ब्रह्म जिज्ञासा के होते ही कर्मों को छोड़ करे <of two up> तो ब्रह्म जिज्ञासा हो जाए मतलब ब्रह्म को जानने की इच्छा हो जाए परमात्मा को जानने की इच्छा हो जाए उनके साक्षात्कार की इच्छा हो जाए तो इच्छा मात्र से साक्षात्कार हो जाता है जा। नहीं। क्यों? तो क्या? क्यों क्योंकि अभी अंधकरण शुद्ध नहीं है कर्म कर्म नहीं है, फिर हुए हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कर्म, कर्म तो जिज्ञासा होने पे कर्मों को छोड़ देना चाहिए सिद्धांत उचित है क्या नहीं, गलत है सीधी बात है तो वही हो जाता है लोगो को वही है यही तो समस्या है तो उनका कहना तो है सागर मत में कि जिज्ञासा जब उत्पन्न हो जाए तो कर्म, कर्म हाँ तो तो ये ठीक नहीं है क्योंकि जिज्ञासा होते ही साक्षात्कार नहीं होता है प्रतिबंधक पड़े तो निवृत्ति के लिए कर्म करना ही पड़ेगा वस्तु इसीलिए कर्मों का विधान कर रही है गीता में देखो बार बार कहा गया है क्या कुरु कर्मय तस्मात्म कुरु कहा गया है ऐसा बार बार कुरु कर्म एवं तस्मात्म और अर्जुन ने किया भी क्या कर्म ही है ना हाँ उपदेश सुनने के बाद में तो तो उसका। है करना पड़ा तो मतलब क्या है मेरे कहने काम अनिवार्य है, है नम्ह विद्या के अंग रूप से कर्म करने प्रधान कौन है विद्या है अब यह है की विद्या जैसे जैसे उठकर सोती जाएगी जैसे जैसे कर्म करता जाएगा अंतरण शुद्ध होने पर विद्या उठकर सोती जाएगी ठीक है तो अंग कर्म को करना पड़ेगा मतलब तो ये कहना था दयाल गो ने इस श्रुति का ऐसा ही किया। क्या कि वो कर्मों से, ये कर्म... से, से ब्रह्म ये अविद्या से मृत्यु का करके अविद्या से विद्या के विरोधी ब्रह्म ज्ञान के विरोधी कर्मों का अतिक्रमण करके विद्या से मोक्ष को प्राप्त करता है इस प्रकार अनिवार्यता बता दी कर्मों की इस पर कर्मपात्री जी बहुत नाराज हो गए और बहुत उत्पटांग शब्दों का प्रयोग किया श्रेण जी के प्रति और बोले कि यह सब अच्छे लोग नहीं है सब व्यापारी लोग हैं सब बेकार है बेकार है बहुत गाली की है और तब से उन्होंने कल्याण को लेख लिखना बंद कर दिया था बंद कर दिया था पर कर्पात्री जी के प्रति आदर भाव था इनका सबका तो कर्पात्री जी के ग्रंथों से उन लेखों को उद्धित करके हाँ मतलब फिर कर्पात्री से प्रार्थना की गई कि जो तो महात्मा थे सेठ वगैरह सब इनके मन में थोड़ा ग्यस्था नहीं लोग मिले महाराज आपसे नाराज हो क्या तो बोले हमने बोल दिया तो हम तो लिख के नहीं देंगे आप लेना चाहे तो कोई तो ले ले पर तो हम नहीं दे सकते तो ऐसे इस तरह से लेने लेगा उन्होंने नाराज हो गए इस बात पर अब तो जी का लोग इतने आदर से नाम लेते हैं परिवार नहीं कैसा था उनका तो शंकराचार्य ने उनका कहना था विद्या और कर्म दोनों का साथ तो था तो नुकसान नहीं हो सकता है करवाती कहते हैं अब सुन साथ करने को कहती है अब कैसे हो सकता है तो जैसे हो सके वैसे करताचार्य ऐसा बस इतना ही संचित बता दिया बहुत विवाद हो गया था गीता प्रे। गीता प्रे से जी का मतभेद इसी पर हो गया था जी में इसका ऐसा ही अर्थ कर दिया था और सात इसी की दृष्टि से देखो शेठ जी साक्षात्कार थे शेठ जी के कोई लागत व्यवस्था नहीं और पूरा क्या है परमार्थ की भावना से उन्होंने कार्य किया सुनने में तो ये आया है की कि किसी के कंधे पे हाथ रख के चलते थे उनको हमेशा वो चतुर्थ भूमिका में हमेशा रहते थे उनका वो वृत्ति बजरंग ने बनी थी और वो मतलब भगवान का ध्यान में हमेशा रहते थे तो वो अपने से वो चलते भी नहीं रास्ता भी नहीं चलवाते थे किसी के समझे पर यहाँ चढ़ के चलते हुए तभी तो राम सुखदास जी महाराज उनको अपने गुरु तो में मानते रहे राम सुखदास जी महाराज जी उनको गुरु रूपने का सत्कार करते सम्मान करते रहे हैं क्योंकि वो स्थिति की एक राधा बाबा का नाम यदि सुना होगा पढ़ने लायक की पुस्तक है प्रीति रसावतार महाभाव निग्न राधा बाबा गीता में रहते थे तो वो सन्यासी थे तो वो बड़े भारी विद्वान थे तो और अच्छी स्थिति उनकी भी थी आत्मज्ञान में तो उन्होंने भी फिर ये लिखा है कि ये शरण जी चतुर्थ भूमिका में हमेशा रहते हमेशा चतुर्थ भूमिका में रहते थे जो तुम महात्मा थे तो ऐसा जिन लोगों ने अनुभव किया है तो बहुत अच्छे लोग और पूरा पूरा ईमानदारी पर था जीवन सेठ जी तो कहते थे एक पैसे की टैक्स की चोरी नहीं करनी चाहिए किसी को और डांट से भी रहते थे होगा और भैया को बोले एक पैसे टैक्स की चोरी मत करो ईमानदारी से कमाइएता तो से रहिए तो भगवान से बचन दीजिए कर्म करने रहे संसार से कम होगा कर्म शुद्ध होने चाहिए व्यवहार शुद्ध होना चाहिए उनका बहुत अच्छे उनके व्याख्यान थे ज्यादा पढ़े नहीं थे मारोवाड़ी थे तो वो हिंदी मारोवाड़ी मिलाकर बोलते थे लोग कहते वे जीवन पवित्र था हाँ ये ये विद्वान थे हनुमान प्रसाद फोरदार ये ज्यादा विद्वान थे बने करें। हाँ ये तो अच्छा ये इनको भी भगवान के दर्शन तो प्रत्यक्ष गोदगा नहीं करेंगे इनको घर में भी दो बार भगवान के दर्शन हुए रामचंद्र के दर्शन हुए बिस्को भगवान के भी दर्शन हुए हनुमान प्रसाद फोरदार को प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं पर प्रत्यक्ष दर्शन होना और फिर क्या है कि अंगों का स्पर्श कर लेना अलग अलग बात हो गई ना बिहार में गए थे तो वहीं गिरीडी कोई जगह है जसीडीह के पास में तो वहाँ एक पहाड़ पर ले गए तेड़ जी। तेड़ जी तेड़ जी तेड़ जी थे ने प्रार्थना की थी हमको प्रत्यक्ष दर्शन करना है भगवान का और बिल्कुल किस का। और वो क्या है भावनात्मक नहीं होना चाहिए वास्तविक होना चाहिए कभी कभी भावना प्रगाड़ने से ऐसा लगेगा की सामने है तो वहाँ उनको नारायण के दर्शन हुए चतुर्भुज नारायण के जब नारायण के दर्शन हुए तो फिर वो खो सेठ जी ने क्या हो रहे है? दर्शन बोले हो रहे तो सेठ जी ने कहा कि आप चरण स्पर्श करके देख लो भावनात्मक है भावना की वास्तविक है, है तो उनको इस तरह के दर्शन शेठ जी ने उनको कराया है तो वो यहाँ जसीडी में बिहार में हुआ था दर्शन तो इसके बाद क्या हुआ कि जब इसको ये स्थिति बनती है उसे हाथ पैर तो कुछ देर काम नहीं करते हैं सब ये सब ढीली हो जाती हैं तो बहुत मुश्किल से लाया गया और तब वो लड़खड़ा रहे थे जिसको स्थिति आ जाएगी वो में नहीं काम कम नहीं करता है ऐसे परमजी है वृंदावन में पैसा नहीं पता हो जाते हैं लोगों है, को तो लाया गया मतलब ये कोई सामान्य ये जो नहीं थे उच्चे, उच्चे हाँ। और उचित उचित और हनुमान प्रसाद कोदार को ये आध्यात्मिक गुरु के राधा बाबा ने माना अच्छा। हाँ राधा बाबा का रास्ता भी प्रसाद कोदार ने खुला की तो का शास्त्र ज्ञानी बहुत थे और वो भी था पर यह भगवान भक्ति उनको हनुमान प्रसाद कोदार की कृपा को तो ऐसा इन लोगों से बहुत मान का विद्वान थे महात्मा थे अच्छे थे महापुरुष थे तो इसी पे लेकर मतभेद हुआ था विद्यांसा को लेकर गीता प्रेसियों के मत भी हो गए प्रकाश में हैं अब यादव प्रकाश हम बता रहे हैं है ना यादव प्रकाश मतलब स्वामी जी से अध्ययन करते थे पहले अध्ययन करने गए थे इनका एक, एक ग्रंथ की यदि धर्म समुच्चे प्रसिद्ध ग्रंथ है इनका अच्छा ग्रंथ है और ये कोष भी है ना हलायुद्ध कोष ये यादव प्रकाश का है लखनऊ लखनऊ से है प्रचार में नहीं आया इनके दो ग्रंथ हलायु कोष और ये यदि धर्म समुचे दो ग्रंथ प्रसिद्ध है अभी तक खूब चल रहा है अच्छी तरह से प्रामाणिक ग्रंथ है दो हाँ यादव प्रकाश थे म में रहते थे प्राप्त स्वामी ने तीन का खंडन किया है तीन आचार्यों को खंडन किया है शंकर यादव प्रकाश भास्कर और शंकर तीन का खंडन किया है, है। तो या, यादव प्रकाश और भास्कर का भास्कर का भी आगे आने वाला है भास्कर कौन है भास्कर भी हाँ और शंकराचार्य के ग्रंथों में मुख्यता भास्कर का खंडन है यहाँ भी ज्ञान कर्म का समुच्चय यही उनके यहाँ ज्यादा खंडन है ज्ञान कर्म का समुच्चय जहाँ शंकराचार्य पर बहुत पूरी ताकत लगा देते हैं वो भास्कर है काटने में दोनों एक दूसरे को काटते हैं इसका मतलब दोनों समकालीन हैं क्योंकि भास्कर भाष्य ब्रह्मसूत्र का है उसमें भास्कराचार्य ने शंकराचार्य को खूब काटा है और ब्रह्मसूत्र भाषा में शंकराचार्य ने भी भास्कर को खूब काटा है तो दोनों एक समकालिक है दोनों वो तो भास्कर को स्पष्ट लिखते हैं शंकराचार्य को यह महायानिक बौद्ध मत का अनुयायी है सब में यानी लिया ये सभी है <laughs> और, दो और गया। तीनो का तो हैं हाँ। लेकिन अब प्रासंगिक नहीं रहे संकरी नहीं <laughs> भास्कर की भी गीता वास्तव से मिलता है नौ अध्याय तक निका चलिए अच्छा। ये ये देखेंगे पुनः पुनः जो लोग करते ऊपर की लग जाएगी इत्यादि उप्र, तो सिद्धांत मत में सुसंगत हो, हो जाते हैं चलिए ये पुनः पुनः जो लोग या या यादव प्रकाश के लिए है टिप्पणी ये पुनः की यादव प्रकाश मत में ये तर यादव प्रकाश मतम या यादव प्रकाश आचार्य का मत है तो पुनः जो लोग यहाँ पर मूल में वास्तव में विद्या कर्मा के साधन समुच्चयम विद्या तथा कर्म नामक दो साधन का समूह दो साधन का तो इनके यहाँ की दो साध्य हैं और दो साधन हैं यादव प्रकाश का साफ कहना है साध्य कौन है कितने हैं दो।, दो कौन कौन मृत्यु अमृतत्व प्राप्ति रूप साधम साध्य का दृत्व दो साध्य है कौन मृत्यु तरण और अमृतत्व की प्राप्ति मृत्यु तो एक साध्य क्या है अविद्या मृत्यु तरण विद्या से साध्य क्या है अमृतत्व की प्राप्ति तो दो साध्य हो गए तो ये के साध्य कितने मानते हैं दो और दो साध मानेंगे तो साधन भी कितने मानेंगे विद्या तथा कर्म नामक दो साधन तथा मृत्यु तरण और अमृतत्व की प्राप्ति रूप दो का वर्णन करते हैं दो साधन के समूह का दो साधन के समूह का और दो साध्य का वर्णन करते हैं टिप्पणी प्रत्येकम साधन द्वयम प्रत्येक के लिए दो साध्य जो भी मुमुक्षु होगा ना तो प्रत्येक के लिए कितने साध्य दो और चप और प्रत्येक के लिए कितने साधन दो साधन ऐसा इनके यहाँ है लग जाएगा जी। अच्छा और देखना तत्रापि तो अब देखना ये अविद्या कर्मणा मृत्यु तरण नाम अविद्या का क्या है कर्मणा है तो अभी मतलब कर्म अविद्या से मृत्यु के तरण का अर्थ है या कर्म से मृत्यु के तरण का अर्थ है क्या है पूर्ण पाप रूप सभी बंधनों की निवृत्ति पूर्ण पाप रूप सभी बंधनों की ये किसका अर्थ किया इन्होंने मृत्युकरण का मृत्यु किससे होगा कर्म से तो कर्म से मृत्यु तरण कार्य है पूर्ण पाप रूप सभी बंधनों की निवृति ऐसा उनको इष्ट है किसको यादों को तद अयुक्तम व अयुक्त है ऐसा श्रीवास्तव में लघु सिद्धांत में कहा है श्रीवास्तव में जो जो जिज्ञासाधिकरण है ना उसके आरंभ में लघु पूर्व पक्ष लघु सिद्धांत और महापूर्व पक्ष और महासिद्धांत ऐसा वहाँ पर आया है तो अयुक्त तो क्यों हुआ ध्यान देना कि पूर्ण पाप रूप सभी बंधनों की निवृति तो मोक्ष है पूर्ण पाप रूप सभी बंधनों की निवृति क्या है तो ये किससे होगी विद्या से, हो से। तो ये मृत्यु तरण तो नहीं हुआ न तो ये अयुक्त इसलिए कहते है अच्छा तो अब ध्यान देना तो ये क्या है की जैसे अंगा भाव सिद्धांत में माना जाता है ना विशिष्टा सिद्धांत में तो यहाँ विशेषता सिद्धांत में ध्यान देना साध एक ही है मोक्ष साध्य एक ही क्या है मोक्ष तो बाकी उसे प्रतिबंधक हटाने हैं प्रतिबंधक हटाना को कोई साध्य नहीं माना जाएगा प्रतिबंधक हटाने को साध्य हमारे साथ आप कहीं रास्ते यात्रा कर रहे हैं रास्ते में कांटे पड़े हैं तो कांटे हटा आप जा रहे हैं तो कांटे हटाना आपका कोई लक्ष्य नहीं था लक्ष्य को जाना है प्रतिबंधक को हटाना लक्ष्य कोटी में नहीं है साथ नहीं है साध्य कोटि में नहीं है तो यहाँ पर सिद्धांत में क्या माना जाता है मतलब क्या है लक्ष्य एक ही देखी है क्या मोक्ष सात देखी क्या है आपका मोक्ष जो दो साधन माने गए हैं सिद्धांत में भी दो साधन है लेकिन एक क्या है अंग है दूसरा क्या है मुख्य तो अंगी, अंगी, अंगी। है अंगी। अंगी। तो ये अंग अंगी भाव भी नहीं मानते यादव प्रकाश साध्य को दो मानेंगे और साधन में अंगांगी भाव नहीं मानते ये मतलब है दोनों को, को बराबर महत्व दे रहे हैं दोनों साधो को बराबर महत्व देते हैं दोनों साधनों को बराबर महत्व देते हैं लग जाएगा? वर्णन करते हैं तेसाम करते हैं उनको तेसाम का क्या है उनको मतलब उनके लिए कर्म ज्ञान अंगांगी भाव हम कर्म और ज्ञान में अंगांगी भाव कर्म और ज्ञान में विद्या एवं मृत्यु तरणम और विद्या के द्वारा ही मृत्युरण तो ये जब विद्या के द्वारा, द्वारा मृत्यु तरण कहा गया ना विद्या के द्वारा कहा गया ना तो यहाँ जो जो विद्या के द्वारा जो मृत्यु तरण होगा वो ब्रह्म विद्या के विरोधी विरोधीकरण यहाँ मृत्युकर्ण हो सकता है नहीं टिपणी में जो दूसरी लाइन दिया है ना मृत्यु वो मृत्यु तरण मतलब पाप रूप सभी बंधनों की निवृति रूप जो मृत्यु है वो यादव प्रकाश को किससे मान्य कर्म से कर्ण तो, तो वो मृत्यु विद्या से होगा बस आपको कर्म से विद्या से मानते विद्या माना जाता है है हाँ, तो हाँ, ये मतलब मतलब ठीक जिसको यादव प्रकाश किससे मानते हैं कर्म से, तर्ण से तर्ण। वो विद्या से होगा कहते हैं कि कर्म ज्ञान में अंगांगी भाव तथा विद्या से ही मृत्यु का अतिक्रमण मृत्यु अतिक्रमण मतलब पूर्ण पाप रूप सभी बंधनों का अतिक्रमण है इस ए उन ए उन लोगों को कर्म और ज्ञान में अंगांगी भाव और विद्या से ही मृत्यु विद्या से ही सभी बंधनों का अतिक्रमण का स्पष्ट प्रतिपादन करने वाले स्पष्ट प्रतिपादन स्मृति तथा सूत्रों के द्वारा सूत्रों के भाष्य के अनुसार उत्तर देना चाहिए उत्तर किसको देना चाहिए हम लोगों को भाष्यकार के अनुयायी को और हाँ उत्तर किसे देना चाहिए यादव प्रकाश के अनुयायियों को उत्तर देख असम उत्तर देयम हम लोगों को उत्तर देना चाहिए कि, किन के लिए उत्तर देना चाहिए यादव प्रकाश के अनुयायियों को नहीं वो को जो बंधक है उनके हु? कर्म हु? उनको माना है मृत्युक है उनको मृत्यु माना गया है, है। तो यादव प्रकाश के अनुसार मृत्यु तरण का अर्थ क्या है तो यादव प्रकाश जो मृत्यु तरण का अर्थ है मृत्यु मतलब मोक्ष या मृत्यु का, है? का क्या है? यादव प्रकाश जिसको मृत्यु तरण कहते हैं वो वस्तुता क्या है।, है तो वो किससे होगा विद्या वो किससे होगा तो उन लोगों को जो वर्णय वर्णन करते हैं उन लोगों को कर्म ज्ञान में अंगांगी भाव तथा विद्या से ही मृत्यु तरण का या विद्या से ही मोक्ष प्राप्ति का विद्या से ही मोक्ष प्राप्ति का स्पष्ट प्रतिपादन करने वाले स्मृति तथा सूत्रों के द्वारा भाष्यानुसारी उत्तर हम लोगों को देना चाहिए हम लोगों को देना चाहिए दे। किसे तो हम लोगों को उत्तर देना चाहिए मतलब हम लोग उत्तर दें, किसे दें? दो प्रकार के अनुयायियों को या जो ऐसा वर्णन करते हैं लग गया सुट्टी, सुट्टी तो मतलब जो गीता पुरान सा ये। तो ये दो साधन और दो शादे और, दो, और दोनों साधन बराबर अच्छा ये एक साधन दोनों बराबर महत्व लेते हैं कौन यादव प्रकाश यादव प्रकाश के अनुसार दोनों साधनों का महत्व तो कैसा है बराबर हाँ और विश्वम समुच्चे वादे अपनी और ुच्चे वाद किसका है ये भास्कर का है मतलब अनुष्ठान दोनों का करना है किसका विद्या और कर्म का हाँ दोनों का अनुष्ठान करना है और उसमें इसलिए सम समुच्चय नहीं विषम सम समुच्चय में क्या होता है दोनों को बराबर है ना अच्छा। और इनके यहाँ विषम है मतलब दोनों साधन बराबर नहीं है और बराबर ना होने पर भी विशिष्टा द्वेज की तरह अंग्लांगी भाव भी विशिष्टा द्वेज की तरह नहीं है भिन्नता है भास्कर का कहना है की देखो पक्षी एक पंखे से उड़ सकता है, है जिस प्रकार पक्षी एक पंख से नहीं उड़ सकता है उड़ने के लिए दोनों पंखे चाहिए वैसे तो केवल ज्ञान रूप पंख से कल्याण नहीं होगा और केवल केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं होगा और केवल कर्म से मोक्ष नहीं होगा दोनों करना पड़ेगा ऐसा उनका कहना है भास्कर कांग्लांगी भाव में अंगांगी वाव इस तरह का नहीं मानते हैं अभी इनका आ रहा है है ना अंगांगी वाव इस तरह का नहीं मानते हैं हालांकि समुच्चय तो मान लिया वो सम समुच्चय मानते हैं मतलब बराबर को मानते हैं विद्यावकर्म को ये बराबर नहीं मानते हैं मनुस्मृति की टीका मनुस्मृति की एक टीका है मनवर मुक्तावली कुलूक की वो भास्कर का जहाँ वो व्याख्यान करते है दार्शनिक वो भास्कर के मत को सकता है मनुस्मृति की जो मनवर्थ मुक्तावली टीका है भास्कर को छाप है उसका देखा जा सकता है तो अब पंक्ति देखेंगे अथापी नहीं टिप्पणी दो नंबर विषम समुचे वादो भास्कर यह की विषम समुचे वाद किसका है भास्कर का है तन मते करते भास्कर मत में कि कर्म ज्ञान दोनों का भी उभयो अभी है ना कर्म ज्ञान दोनों का भी मोक्ष साधनत्व है मोक्ष का साधन कौन कौन कर्म ज्ञान दोनों कर्म ज्ञान उभय मोक्ष साधन है तो मोक्ष साधनत्व किसका उभये मत में कर्म ज्ञान दोनों भी मोक्ष का साधन है तो ये यादव प्रकाश से बराबरी हो गई की नहीं होगी दोनों मोक्ष का साधन बना लिया ये होगी ना बराबर और ये विशिष्टता तो से भेद हो गया ना विशिष्टा तो इसमें जो है मोक्ष का साधन क्या है केवल केवल नही। कर्म नहीं है, है ना तो ये इस अंत में इनकी समानता किसकी हो गई यादों प्रकाश मतलब दोनों को मोक्ष का साधन माना अथापी कर फिर भी ज्ञान संपकारकूप साक्षात्म साधन ये है दोनों साधन पर ज्ञान कारक सन्नीपतोपकारिपत सन्नी उपकार होता है कि साक्षात प्रधान साधन तो। साक्षात तो। प्रधान रूप की सन्नीपत्योपत्व साक्षात्न है ज्ञान साक्षात प्रधान साधन कौन है ज्ञान तो साक्षात प्रधान साधन साधनत्व किसका ज्ञान का तो? और साक्षात प्रधान साधनत्व क्यों रूप है सन्नीपत्योपकार रूप है मतलब शीघ्र उपकारक शीघ्र उपकार क्या शीघ्र उपकारकत्व सन्नीपत का क्या होता है तो ज्ञान शीघ्र उपकार करता है ना ये सन्निपत उपकार प्रधान साधनत्व है ज्ञान का मीमांसा में इनकी परिभाषाएं है आती हैं है सन्निपत्म आराध उपकार, उपकार चलिए और ये ज्ञान जो है कि साक्षात प्रधान साधन है रूप कर्मणातु किन्तु कर्म का आराध अप्रधान साधनत्व किन्तु कर्म में आराध रूप अप्रधान साधन आराध कर होता है विलम्ब आराध का क्या रहने वाला कौन है कर्म तो आराध उपकार कर तुरूप आप आराध उपकार साधन है कर्म तो आराध उपकार करती है अच्छा और सचा देखता हूँ मूल में इतने से लग जाएगा तो ठीक है नहीं फिर चलेंगे ऊपर आइये विषम समुचे वादे अभी समुच्चय इसलिए कहा गया कि एक उनके यहाँ साक्षात प्रधान साधन है और दूसरा क्या है अप्रधान साधन एक है एक सन्नीपत्तोपारूप है दूसरा रूप है? है इस प्रकार की क्षमता होगी दोनों मोक्ष के साधन हुए इसलिए यादव प्रकाश से मेल हो गया और साक्षात प्रधान साधन माना एक को अप्रधान साधन माना इसलिए क्या हो गया विषम समुचे हुआ यादव प्रकाश से भेद भी हो गया भेद भी हो गया ना ये भेदा भेद मानते हैं ये भास्कर ये भी तुलंडी सन्यासी है ऐसा माना जाता है भास्कर को भास्कर के विषम समुच्चयवाद में भी यथा भागम संतोपकार भाग्य के अनुसार सन्निपत्तो संभव होने पर क्या संभव होने पर मतलब ये यह है यदि सन्नीपतो उपकारकत्व तो संभव हो जाए तो आराध तो नहीं मानना चाहिए ऐसा नियम है सन्नीपत्तोपकार कारक का आराध उपकार तो संपत्तोपकारिपत्तोकारकत्व यदि संभव हो तो आराध उपकार तो को नहीं मानना चाहिए ऐसा कहना है मतलब सन्निपत्तो उपकार यदि मोक्ष का साधन बन रहा है तो आराध को मोक्ष का साधन ये कहते हैं किंतु तो विषम समुच्चयवाद में भी यथाभागम भाग के अनुसार सन्नीपत्कत्व संभव होने पर गत्यंतर गंतर गर् आएगा आराध उपकार आराध का बोधक आराध उपकार को नीति वेदता नहीं मानते हैं संक्षिप में इतना समझो यदि कारक तो मोक्ष का साधन संभव हो तो आराध उपकार मतलब वस्तु कौन सी वस्तु? कारक कारक यदि कारक वस्तु मोक्ष का साधन हो तो आराध उपकार को मोक्ष का साधन नहीं मानना ऐसा मान करके उनका निराकरण करते हैं क्योंकि वो दोनों को मोक्ष का साधन मानते है सन्निपत्तोपकार को भी और आराध उपकारक को भी मोक्ष का साधन दोनों को मानते हैं तो इनका ऐसा कहना है ये कारकों साधन साधन संभव होने पर चाहिए। मानते हाँ अब इस पंक्ति को कल ही लगाएंगे है ना? पंक्ति को विषय को भी समझना है पंक्ति को भी लगाना है और यदि कुछ किंचित भी असुविधा रहे तो पुनः पूछ लेना चाहिए है ना अपनी संकुच पूछ लेना चाहिए Om. Poonamada. Poonamidam. Poonam. Poonamideshkoota. Poonam. Om Shankar Shankar Shankar.